पंद्रह और सोलह कार्य का आरंभ भेदा परिमाणा समन्वया शक्तिता प्रवृत्ते कार्य कारण विभागा अभी भगाष्य कारणं से कारण मस्तम व्यक्त प्रवर्तते त्रिगुणता समुदाय प्रति तलिल गुणाश्रय ये रहा था कि जो परमाणु है वो व्यक्त से व्यक्ति की उत्पत्ति किन्होंने माना था तो नैया को उन्होंने कहा था कि जो परमाणु है प्राणियों की दृष्टि प्रसार ईश्वर की इच्छा से उनमें क्रिया होगी क्रिया से क्या उन दोनों का संयोग होगा दस जुणक होगा ऐसा चलता है मैंने अतः उन्होंने कहा था कि व्यक्त से व्यक्ति उत्पत्ति होती है अब भ्यक्त से व्यक्ति उत्पत्ति नहीं होती है माणु यहाँ व्यक्त परमाणु ऐसी हमारे दिखाया तो जालते सूक्ष्म अंत में परमाणु का अर्थ यही वास्तविक में जिसका विभाग न हो एक जगह भगवत्पाद ने जब परमाणु वाद का निराकरण के मालिका अविभागात परमाणु इसका प्रयोग किया अभिभाग हो परमाणु जहाँ विभाग न हो आज के वैज्ञानिकों ने जो न्यायिकों ने जिस परमाणु के हम लोग बोलते हैं सठीतमों और सठतम भागा उसके बहुत टुकड़ा कर दिए हैं क्या कर दिए हैं बहुत टुकड़ा कर दिए हैं तो उसको कैसे कहा जाए परमाणु तो उन्होंने अंत में यही परिभाषा है कि जिसका विभाग है हो वही हमारा परमाणु यही कहना उन्होंने एक अविभागो परमाणु माने अवयो जो अवयोग अविभाग जो स्थिति है वही एक शब्द का इतना ही प्रयोग है मूल में विभाष में भगवोत्पाद निराकरण का अभाग हो परमाणु करते इसका विभाग नहीं हो सकता है अभी तो जो कह रहे हैं ना व्यक्त मतलब जो व्यक्त तो दिखता था नहीं परमाणु तो मतलब एक तरह का की परमाणुगत जो रज वाला वही मान लिया जाए लिया। वही करके तभी ना व्यक्त होगा वही कहने जा रहे हैं अतः सूक्ष्म से स्थूल की उत्पत्ति होती आपने कहा व्यक्त से अभ्यक्ति की उत्पत्ति उस पर नहीं होगी क्योंकि वह जो अचेतन है कहीं देखा नहीं गया है उसके लिए संपूर्ण हेतु बताने जा रहे हैं की भेदानाम परिमाणाथ मान भेद पद बातें जो कार्य जगत संपूर्ण महाद अहंकार तनमात्राए पंचभूत इंद्रिय ये सब ग्राम का नाम होगा भेदानाम परिमाणात वही अर्थ किया भेदानाम विशेषणानाम जो भेद हैं इतने कार्य द्रव्य हैं ये सब किम वाच्य है भेद पद वाच्य हैं उनका हेतु क्या दिया परिमाणों तो क्यों कैसा परिमाण देने जा रहा है महादादी नाम भूमियंता कारणम ये कहना चाहा ना हो माने भेदानाम नाम परिमाणात कारणम अस्त मन में करिए पहले पुनः समन्वयात भेदा कारणम अस्त्यव्यक्तम पुनः प्रवृत्त कारणम अस्त अव्यक्तम कार्य कारण विभाग कारणम अस्ट अव्यक्तम विश्व रूप से अभिभागात अव्यक्तम ये करना है क्या करना है अन्य करके सबका लगा देना कि, कि किसके कारण से क्या करना है अतः उन्होंने कह दिया भेदान भेद पद ऐसी कौन लेना संपूर्ण कार्य इसीलिए दिया भेदान विशेषाणाम विशेष का मतलब होता है एक एक मान कार्य द्रव्य जितने कार्य कौन है महद है अहंकार है अहंकार पंचमात्राए पंचभूत इंद्रिय युग्राम पंचौष तत्वों का है ये सब क्या है, है ना सोलह व्यक्त उभयम वही कहना चाह रहा वही कार्य द्रव्याण महादादी उनका कौन है कारणम अव्यक्तम उनका कारण कौन है अव्यक्त, अव्यक्त है तो एक पहले देने अन्वय करने के लिए भेदान विशेषणा नाम महदादी नाम भूमियंता नाम भूमि यंत्र कार्याणाम कारण मूल कारणम मन कारण माने मूल कारण कारण तो कई तो तो तो तो है महाद का कारण मूल है महद है अहंकार का तो कोई है ये अना समझे कारण माने अहंकार का मद कारण इसलिए कारण के स्थान उन्होंने प्रयोग किया मूल कारण अस्त अव्यक्तम कुताहत हेतु रहे जा रहे हैं कार्य कारण विभागात अलग करना है और अविभागात वैश्व मन से होता है समग्र विश्व मतलब क्या होता है समग्र विश्व डर आता है ना मान विश्व भावा वैश्वम अथ विश्व रूप में वैश्वरूप्यम ये वैश्वार्थिक प्रत्यय कर दिया माने विश्व रूप समस्तस्य कार्यस्य जितना यह कार्य है पूरा का पूरा जो कार्य है कार्यस्य से कारण किम कार्य क्या होता कारण से आविर्भाव होता है लिखा कार्य कारण विभाग लिखा ना कार्य कारण विभाग जो कार्य होता है वह कारण से उत्पन्न होता है कौन कार्य है तो विश्व रूप से कारण कार्य विभागात पहला प्रयोग किया क्या लिखा कारण कार्य विभागात माने कारणस्य माने कार्य का कारण से विभाग माने अभिव्यक्त होना क्या हो जाना अविभाग माने लय हो जाना लय हो जाना कार्य कारण दिया ना कारण कार्य भाग मान कारण कारण का जो कार्य उसके विभाग से ये विभाग कौन हुए संपूर्ण महादादी इसलिए कहना जा रहा है कारण कार्य विभागात कस्य विश्व रूप से कार्य कारण विभागात और जो समग्र प्रपंच है उसके कार्य कारण के विभाग होने से कारण के समीप से ही कार्य का प्रादुर्भाव होता है पहले क्या होता है कार्य का प्रादुर्भाव होता है इन्होंने कार्य कारण भी पहला विभाग हुआ दिया परि, परिमाणात हेतु दिया पांच हेतु है उन्हें पहला दिया परिणाम किसका परिमाण परिमाण है तो वह भेदों का या परिमाण होने से मतलब उत्पत्ति परिणाम होने से दूसरा हेतु दिया कार्य कारण विभागात माने कारण सखा कारण की समीपता से कार्य से विभाग आठ कार्य कारण कि ये कारण कारण कार्य से विभाग आठ कारण से कार्य का विभाग माने प्रादुर्भाव विभाग करते क्या है आविर्भाव होता है किसका आविर्भाव होता है विश्व रूप विश्व रूप का कारण से कार्य का विभाग माने प्रादुर्भाव ने प्रलय काले पूर्वावस्था पन्न होना यह अभिभाग हुआ विश्व रूप से संहार काले अभिभाग म काले कारणे अभिभागात्मा तिरभा हेतु है अर्थात पहले ये आविर्भव तब वो क्या स्थुर अवस्था को प्राप्त हो जाता है और पुनः सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त नहीं हमारे यहाँ क्या है प्रलय है मतलब सूक्ष्म पूर्वक हो जाता है कैसे अभी देने वाले हैं तो पहले उन्होंने कह दिया का भेदा नाम परिमाणात एका कारण विभागात अविभागात वैश्वर रूप और समन्वयात संबंधात और कैसा बिना शक्ति की शक्तिमान मान उत्पत्ति नहीं हो सकती इन सब हेतुओं को एक एक करके आगे विवरण करने जा रहे हैं बचस्पति मिश्र जी तो लिख रहे हैं भेदा नाम विशेषणात महादाजी नाम भूमियंता नाम कार्याणाम कारणम मूल अस्ति अस्थि कुतः अस्ति हेतु क्या है उन्हें कह दिया कार्य कारण विभागात अभिभागात दो हेतु इसमें है पहला हेतु लिख रहे हैं कारणे सत्य कारण के रहने पर कार्य स्थितम मान कारण है तो उसमें कार्य स्थित तो होता जैसे तथा था कूर्म शरीर संत एव अंगसरती विभजनते भिवज्ञ, मैंने पहले से ही कूर्म के शरीर में अंग थे वो बाहर निकलते हैं अब जो अलग अलग दिखते हैं बाद में क्या हो जाता है उसके अंदर घुस जाते हैं दृष्टान्त पहले भी दे चुके एक बार निस्सरंत विभजनतेदम कूर्म शरीर मेंश्य अंगानी जो कूर्म जो शरीर है यही इसके क्या है अंगज्य इदम् कूर्म शरीरम कह ये कूर्म शरीर है इसके क्या ये अंग हैं लोग कहते हैं ना हाथ है पैर है उसी प्रकार इधम कारणम इधम अस्य कार्यम ऐसा कहेंगे हाँ अंगानी एवं निविश मानी मैं अंदर घुस जाते हैं तस्मिन् अभ्यक्ति भवंती उसके अंदर अभ्यक्तमान एवं कारणाथ घटा रहे यही पर कारण कार्य भाग का कारनात मृत पिंडात मृत से घट बनेगा हेम पिंडात मुकुट बनेगा ये मुकुट ऊपर वाला अन्य कानात मृत पिंडात हेम पिंडातमा कार्याणी घट मुकुटादीनी मृत पिंड से क्या बना घट बना और हेम पाने होता सोना उस सोना के पिंड से क्या नाम मुकुट बना कारणात तन मात्र आविर्भवंत कारण मात्र से आविर्भाव हो जाते हैं मिट्टी से आविर्भाव घटका हुआ और हेम से किसके हुआ हो गया आविर्भाव किसका मुकुट का कुंडल का इनका आविर्भाव विभजनते मैंने आविर होते हैं और अलग अलग सब दिखते हैं विभजनते सं बचा पुनः तन मात्राणी उसी प्रकार यहाँ किससे होंगे उस व्यक्ति से कौन उत्पन्न हुआ अहंकार आदि उनसे तन मात्रा उस प्रकार अहंकार रूपी कारण से तन उत्पन्न होती हैं यहां पर भी सन्नेव अहंकारा कारणात् महत्व अहंकार के उत्पन्न होता है अपने कारण महत से महत किससे उत्पन्न होता है प्रकृति अव्यक्त से उसके बाद आगे जाओ तो अनावस्था दोष आ जाएगी इसीलिए असन महा परम प, वही कह कारण महान परम अव्यक्ता मान उस अव्यक्त से महान उत्पन्न होता परम जो अव्यक्त है उस परम अव्यक्त से कित की उत्पत्ति हुई महात की उत्पत्ति हुई स्वयं कारण कारणात परम अव्यक्तात साक्षात पारंपर्य अन्वित स्थित कार्य से विभागा यह जितना जगत है वो परम परम्पराया अव्यक्त से आया महत्व महत से अहंकार अहंकार से तन माता तन पंचभूत उधर एकादश इंद्रिय अपने नियम कारण गुणान कार्य गुणान आरभनते तो कारण वाले धर्म सीधे सीधे अव्यक्त एक जगह सीधे सीधे कारण है महाध में फिर महत के द्वारा अहंकार में फिर अहंकार महत के द्वारा तन्मात्राओं में फिर अहंकार महत् तन मात्राओं के द्वारा पंचभूतों पंचभूतों के द्वारा इस सृष्टि में ये दिखता है ये हुआ परम्परा ये जगह साक्षात और बाकी जगह परम्पराया जिसे हम लोग वेदांत में कहते हैं ये तस्मात तस्मात आत्मा आकाशा समूता उस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ तो किसी को ये भ्रम हो सकता है की आकाश से वायु उत्पन्न परमात्मा से नहीं हुई तो आकाश से वायु हुआ वह वा, वह जो आत्मा आकाश में घुसेगा आकाश के माध्यम से फिर से सूपना वायु को फिर वायु में भी जाएगा क्यों नियम है जो कारण वृत्ति धर्म होते हैं वो तो कार्य में जाते रहते हैं, उसी प्रकार यहाँ लेकर सोयम या जो विभाग है पूरा वो कारणात, परम अव्यक्ता कारण कौन परम जो अव्यक्ता है साक्षात पारम्परेण वो साक्षात कहीं कहीं है और कहीं कहीं क्या है परम्पराया परम्परेण परम्पराया किम भवती अन्य तबद्ध से विश्वस्य कार्य से विभाग उसी सेवा अन्य तो होते हुए हमारे जगत है उससे क्या होता है विभाग होता है कार्य का विभाग प्रतिसर्ग एक सृष्टि के आदि में क्या होता है प्रतिसर्ग मारे संहार काल होगा फिर उत्पत्ति काल हुआ, हुआ प्रतिसर्ग अथवा स्वग मन उत्पत्ति प्रति विपरीत मैने संहार काल वही कहने जा रहा है प्रति सर्गी मृत पिंड सुवर्ण पिंडादया विश्वंतु अभिव्यक्ति भवंती उनका प्रत्येक सर्ग में जो हमारे कौन हो रहा है गठ पटा जितना है है ना सबका सब, सब? प्रत्येक सर्ग में क्या संसार मान उत्पत्ति काल में जो मृत पिंड क्या हो जाता है घट रूप में विष प्रवसने सनंत कहा बिसनता माने प्रवेश करते प्रविश माना वही कहने माने मैंने प्रवसनता के घट कौन मृत पिंडादि का कि अव्यक्ति भवंती संघार काल में उसमें घुसते हुए क्या हो जाते हैं अव्यक्त को प्राप्त हो जाते हैं और हमने प्रतिसर्ग से यहाँ ले लिया विनाश काल व्यक्ति भवति नक्तम अव्यक्तम अव्यक्तम अनाव्यक्तम व्यक्तम अना भवति थी व्यक्ति भवंती जो पहले क्या था अव्यक्त नहीं था वो अनाव्यक्त अव्यक्त बना अब पुनः क्या बनने जा रहा है अव्यक्त बनने जा रहा पुनः वही कहना प्रतिसर्ग हुआ संहार काल में मृत पिंडम ये कर्म है सुवर्ण पिंड ये कर्म है और घट यो भी संतोष करता है मैंने घटपटादी पटादी ही हुई मृत पिंड में घुसेगा माया के अव्यक्त हो जाते अभ्यक्ति भवंती मृद आत्मना उनकी अवस्था हो जाती है अनिव्यक्त हो जाते हैं दिखाई नहीं देते हैं तत्कारण तत्कारण रूप में वह घट मिट्टी रूप ही हो जाता है अब कुंडल सुवर्ण रूप ही हो जाता है तथा कारण रूप में विव्यक्तम कार्यम अपेक्ष कार्य की अपेक्षा उसको अनभिव्यक्त कहा जाता है अतः कार्यम अपेक्ष व अव्यक्तम भगवती कार्य तो व्यक्त था और वहाँ घुस गया तो क्या हो गया वो अव्यक्त कार्य की अपेक्षा वो अव्यक्त हो गए कहा जाता एवं जैसे ये स्थूल मिट्टी में घट गया तो अव्यक्त हो गया उसी प्रकार तन मात्राएं किस में जाएंगी अहंकार में अहंकार कहा जाएगा महद में महध कहा जाएगा मूल प्रकृति में उसी का नाम अव्यक्त है एवं प्रतिव्यादय तन मात्राणी विसंता माना पृथ्वी करता है पृथ्व्यादी जो भूत हैं वो तन मात्राणी विसनता तन में घुसते हुए स्वापेक्ष तन मात्राणी मैने पृथ्वी की अपेक्षा तन मात्र अव्यक्त है सूक्ष्म है अव्यक्ति मैंने सूक्ष्मी उसके बाद एवं तन्मात्राणि तन मात्राणी अहंकार प्रहंकार बिसंती विशत भिश, बिशत बिशती बिसंती न बहुवचन कर इसलिए निसंति मैंने तन मात्रा नेंगे तन तन्मात्राणि अहंकार विसंती उन्हें तन्न मात्राएं अहंकार में प्रवेश करते हुए अहंकारम अव्यक्ति भवंती वो अहंकार रूप में जाकर अव्यक्त को प्राप्त हो जाते हैं तो अहंकार करके अहंकारम कर दिया अहंकार भोजन हाँ तदवत है कर्म है अहंकारम अव्यक्ति भवंती एवं अहंकारो महान इधर करिए अहंकार महान अन्न है दोनों अहंकार जो है वो क्या करता है अहंकारो महांतम दूसर का महान महंतो महंत और दूसरे महंतम वही वही आ आसन गुस्ता हुआ क्यों करोती महांतम अव्यक्ति भवति माने महान में महान्त में महत जो हमारा तत्व तो है उसमें अहंकार घुसता हुआ वो अब महान रूप को ही प्राप्त हो जाता है माने अव्यक्त हो जाए अपने अस्तित्व को पूर्व अवस्था में चला जाता है अहंकार अत्यन व्यवहार नहीं होगा अब महान जो तत्व तो है वह प्रकृतिम स्वर्ण आभिषण वो महान पुंजलिंग है वो अपने कारण प्रकृति में प्रवेश करते हुए प्रकृतिम प्रकृति अव्यक्तयति मैंने प्रकृति में जा करके अव्यक्त को प्राप्त हो जाता है किसी ने कहा प्रकृति भी घुसे अपने कारण में तो वह प्रकृति का कारण क्या नहीं कोई नृत्य है प्रकृति प्रकृति क्या हुआ है और कैसे सूक्ष्म है और नित्य पीछे कह दिया तो विनाश नहीं होता है प्रकृति न निवेशा मैंने प्रकृति किसी के अंदर प्रवेश नहीं करते क्यों सर्व कार्याणाम अव्यक्त में संपूर्ण कार्य जितने थे माध अहंकार तन्मात्राएं और तन्मात्राएं के जो भूत भूत गए तन्मात्रा में तन्मात्रा गए अहंकार में अहंकार गया अब मध में माध गया प्रकृति में वो वही क्रम चला पता सर और उधर एकाद से इंद्री जाएंगे अहंकार में क्योंकि एकादश इंद्री अलग उत्पन्न हुए अहंकार तन्मात्राएं अलग इसलिए इनके यहां इंद्री भौतिक नहीं है भूतों से उत्पन्न अंक में नहीं है हाँ तन से नहीं है अलग द्वि प्रकार का अहंकार है अभिमान तो एक अहंकार से उत्पन्न उत्पन्न तन मात्रा और एक अहंकार से एकादश गणश मान एकादश अहंकार इसलिए वह अहंकार में जाएंगे सा सर्व कार्याण अव्यक्तमेव तो जो यही हुआ अभिभाग माने प्रलय काल में उनमें जाकर छुप जाना अभिभाग पकतो विश्व रूप से विश्व माने नाना रूप जो गटपटा दिए नाना रूपस्य कार्यस्य किसी ने कहा ऐसा कहना देना चाहिए विश्व रूप से कह देना चाहिए था वैश्व क्यों लगाया तो कह स्वार्थ में सत्यय हुआ माना विश्व रूप में विश्व एवं रूपम विश्व रूपय इस अर्थ में यहाँ कौन प्रत्यय हो गया मैं सह प्रत्यय होगा कोई अर्थ अलग नहीं है वही कहने जा रहे इति है तस्मात कारण कारण में कार्य कार्य सतायो। मने जब कार्य सत ही मैंने कारण में कार्य विद्यमान रहता हुआ ही विभाग मैंने उत्पत्ति को प्राप्त होता अंत में अविभाग मने प्रलय अवस्था में सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त हो जाता कारण कार्य सतायो एव विद्यमान विद्यमान विभागा विभागाभ्याम अव्यक्तम कारणम अस्ति मान यदा कारण में कार्य विद्यमान पहले आविर्भाव हुआ अब आज अविभाव माने तिरोभाव हो गया इत कारणम अस्थि अव्यक्तम पुता दूसरा शक्तिता क्योंकि तो पहले को अन्य दे दिया जो कारण कार्य में परम्परान्वित है अथवा साक्षा समन्वय हाँ समन्वित प्रयोग है समन्वित अब यह समन्वय अब शक्तिता का देने जा रहा है प्रवृत्ते कारण शक्तिता कार्य प्रवर्तते नियम है सिद्धांत है कि कारण की शक्ति से कार्य की प्रवृत्ति होती है तो यह सक्ति मान कारण शक्तिता प्रवृत्क से कार्य उन्हें कारण शक्ति से कार्य प्रवत होता है क्या होता हमारा कारण कार्य होता है असक्त कारण से कार्य कभी होता ही नहीं लेने जा रहा है अशक्ता कारणात कार्य से अनुत्पत्ति है मैंने जो अशक्त जो शक्ति शून्य जो सामर्थ्य शून्य जो कारण कभी होता ही सामर्थ्य शून्य कारण से किसी कार्य की उत्पत्ति शक्ति मैंने होता सामर्थ्य सामर्थ्य माने उत्पत्ति अनुकूल जो शक्ति विशेष उसका नाम सामर्थ है जिन्हा समा संगता सामर्थ्य संश्लिष्टा भी समर्था समर्था पद संश्लिष्ट दो को अपने में उरी कर दे वही है समर्थ संगत कर दे सन्न कर दे मैने सामर्थ्यम माने सकम सामर्थ का होता है शक्तिमान उसी प्रकार यहाँ कहने का जा रहा कारण हमेशा क्या होता है शक्तिमत होता है इसीलिए शक्ति का प्रवृत्ति मान शक्ति मान कारण शक्तिता और प्रवृत्ति मैंने कार्य से प्रवृत्ति कारण की शक्ति से कार्य की प्रवृत्ति होती है कि सिद्धम अशक्त कारण से कार्य की प्रवृत्ति मन उत्पत्ति नहीं होती है अतः शक्ति से कारणगता शक्ति कहाँ रहती है कारण में रहती तादात्म इनके इनकी शक्ति कहाँ रहती है कारण में ही कार्यालय शक्ति कारण में रहती है कहाँ रहती है कारण में रहती है वही कहने जा रहे हैं। अतः हाँ। इसलिए कार्य से न कार्य से अव्यक्तवाद अन्य मानी यो कार्य है वह अव्यक्त से अन्य परमाणुवादया नकार नहीं सतकार पक्षे कार्य से अव्यक्तता आया श्याम शक्तों प्रमाण मैं जो सतकार में कार्य की जो अव्यक्त में ही शक्ति कार्य की है इससे अतिरिक्त किसी में उसकी शक्ति सामर्थ्य नहीं है किस पक्ष में सत्कार बाद सत्कार बाद में क्योंकि यहाँ पर जितना सतकारवाद है अदा जो शक्ति है वह शक्ति को अतिरिक्त नहीं हो कारण आत्मा ही शक्ति इनके यहाँ रूपा है इसीलिए कहना सत्कार कार्य से अव्यक्तायाणम अस्ति माने जो कार्य है वो अव्यक्त है जो है अन्य शक्ति में हुआ प्रमाण नहीं अतिरिक्त शक्ति में प्रमाण है वो तद है यथा वही कहना तद रूप ही वि तेलेशल उत्पादन शक्ति ही ना बालुकायाम और इसे रहा है अयम इसीलिए कहा जाता है जो शक्ति सामर्थ विशेष है इसी के कारण लोग कहते हैं कि जो कारण है वो शक्ति से उत उत्पन्न होकर के कार्य उत्पत्ति करता है इस पर प्रमाण देने जा रहे हैं अमे वही सिकता तिलानदान भेद मन सिकता मन बालू, बालू। सिकता से भिन्न तिलान तैलोपादाना नाम भेद ना मन से अन्य राधित युक्ते इस नियम के द्वारा सिकता से भिन्न तिलो में तेल के उपादान तिल होते हैं क्या नहीं होता बालू नहीं होती है क्योंकि उसमें तिल तेल के जन अनुकूल शक्ति नहीं है यत एव तैलम अनागत वस्तम इन्हीं में तेल है अनागत माने भविष्य काल में जो अभी बीता नहीं जो अनागत माने छिपी हुई अवस्था में क्या चीज बैठा हुआ है उनमें तेल स्थित है किस में कहा नहीं है सिकता तो में नहीं अतलेस तेजल ते उत्पादन शक्ति बालुका में नहीं है अतेश न सिकता सुब्द स्त्रीलिंग है न सिकासु अपरिमाणात हेतु परिमाणता क्यों लिखा आपने कहा शक्तिता समन्वयात शक्तिता प्रवृत्ष्याण विभाग अविभागात कह दिया परिमाणात क्यों कहा उस हेतु पर आगे की चर्चा करने जा रहे हैं। आपने तीन हेतु दिए कौन कौन शक्तिता कार्य कारण विभागात समन्वय अविभागात आपने कहा मैंने कार्याणाम अव्यक्त पूर्वकम है अव्यक्त का अस्तित्व है आपने सिद्ध कर दिया अब ये कहना प्रधान कारण उसको क्यों कहे अव्यक्त बन जाए तो बन जाए महाध है अब महाध को ही कारण मान लो आपको अव्यक्त सिद्ध करना है तो अव्यक्त मैंने जूना दिखाई दे तो अव्यक्त है तो महातत्व भी नहीं दिखता तुमको तो महातत्व को ही क्या मान लो अव्यक्त मान लो क्यों तुम वहां तक जा रहे हो कहा था प्रकृति पर्यत क्यों जा रहे हो उसी पर पश्चात आशंकाया विभागा विभाग विभाग माता पर अव्यक्त साधिष्य मनया साध्यता कर्ता कौन है विभागा विभाग विभाग साधिष्यूचन का साधिष्य साध्यता साधिश्यता कौ साध्यता महता जो कार्य कारण का विभाग और अविभाग ये बताता है कि महात का कारण अव्यक्त है महता एवं परम अव्यक्त महात् महता एवं परम मन का, परमन, का है क्या है परम असाधिष्य थे साधिश्यता कृतम तथा पर इनका कहना है कि कार्य कारण का जो विभाग है वह विभाग यह सिद्ध करे कि एक महात नाम की तत्व है जो वह अव्यक्त है ये कौन बताएगा कार्य कारण का विभाग और अविभाग शक्ति और प्रवृत्ति ये क्या बताएंगी कि एक महात नाम का परम अव्यक्त तत्व है उससे महद से अतिरिक्त कोई परम अव्यक्त तत्व नहीं है ये शंका में लगाना है अतः अता जब यह जो हमारा कार्य कारण जो विभाग है ये क्या करेगा कि महद जो है उस महद को ही अव्यक्त बना देगा इसे अव्यक्त बना दे उस पर का कांकृतम अभ्यक्त माने उस महाज से परमाणु भिन्न अव्यक्त मानने से क्या लाभ है क्या नई चीज आई जगत की उत्पत्ति करना तो महाज ही कर लीजिए उसकी क्यों तो उस परिमाणात उत्तरायात इत परिमात् परिचिन्नात क्यूँकी बुद्धि तत्व तो परिच्छि है जो परिचिन्न होगा उसका कोई न कोई कारण होगा बुद्धि परिचिन व कार्य हो सकता है वह महत पर अव्यक्त नहीं हो सकता है अतः उस बुद्धि परिच्छि होने से महद के परमहद परिच्छिम अतएव उसका कोई न कोई कारण होगा और जो कारण होगा वो हमारा अव्यक्त है इसलिए परिमाणा परिमाणम परमिति ये कहना परिच्छेद परिमाण अर्थ का परिच्छेद अलग करने वाला मैंने महता परिच्छेदार महत परिच्छि है इसलिए महत क्या नहीं हो सकता है इसलिए आगे चलना एक को वही कहना है परिमिति परिमाणम परिमिति परिच्छेद इसे लिखने जा रहे हैं ना क्या किया परिमाणात्ती पर, है परिमित्वाद परिमित्व मैंने परिच्छिन्नवाद यथा परिच्छिन्न का अव्यापित्व जो परिच्छिन्न वस्तु वो व्यापक नहीं होती है क्योंकि तीन प्रकार का परिच्छेद होता है देश गिच्छेद पर वस्तुगत परिच्छेद काल परिच्छेद यहाँ पर कौन सा परिच्छेद लेते हैं तो कहते हैं वस्तु परिच्छेदत्मकम निकाचि टीकाकार की परिणामत्व तो देश परिच्छि तो रूप विवक्षितम अथवा काल परिचिन रूप है अथवा क्या है वस्तु परिचिन रूप है तो कह न आद्य क्योंकि नवसा सर्वे सर्वदेश में नव व्यापक नहीं व्यापक है इसलिए परिच्छेद नहीं है द्वितीय भी नहीं हो सकता ना भी द्वितीय पंच विंशत तत्व तृत्व काल मानते ही नहीं काल के परिच्छेदन क्या हो नहीं सकता है। क्यों पच्चीस तत्व तो है इसमें काली गणना है काल के मान नहीं सकते हैं और देश के समय नहीं सकते हैं क्योंकि आज ना सर्वज सर्वत्र है तो न तृतीय भ्रष्ट परिच्छेद मान लो तो कहे सत्वादी व्यक्तित्रकार मतवे परस्पर भिन्न यदि ऐसा कहोगे सभी भिन्न है तो सभी क्या हो जाएगा परिचन्न मान ले जाएंगे इसलिए परमिति का उन्होंने कहा ये तीनों परिच्छि नहीं इसलिए परिचन्न माने व्याप्त वर्ष परिच्छन्न का क्या दिया व्याप्य तो गुरु जी तीन माने मैने कम देश में रहने वाला है ये कहना तो का है? माने प्रदेश का प्रदेश का उस प्रकार का नहीं जो जैसे गणेश ते इनका कहना अल्पत्व तो है परिमाण माने उनका जो परिमाण है अल्प क्या है अल्प परिमाण वाला अल्प परिमाण परिचिन्न परिमाणत्व किन परिमाणत्व वो आकाश है परिचिन्न परिमाणत्व नहीं है और काल मानते ही नहीं है अब बस तो वस्तुकृत मानने से तो कोई प्रयोजन नहीं क्यूँ वो सभी सत्तम में पहले से विद्यमान है सत्व से भिन्न रज रज से भिन्न सत्व इसी बोलते है वस्तु तो परिच्छेद अलग अलग जो रहना इसलिए उन्होंने कह दिया परमित अव्यापित्व अर्थात वह अव्यापति है अतः किसी न किसी का यह परिणामी होगा या अब अन्य विवाद विवादाध्यशीनो विबा, मादादि भेदा पक्ष हो गया विवाद विवाद आद्य सिनो माद आदि भेद उसमें तो सिद्ध करने जा रहे हैं अव्यक्त कारणवंता अव्यक्त कारण सिद्ध करने जा रहे हैं मतलब चला जाएगा कुता परिमित्वाद घटाधिव ये हुआ दृष्टांत दृष्टान्त कौन हुआ हमारा घट में का है परिमित्व परिचिन परिमाण वत्व है और वो क्या है अव्यक्त कारण, कारण पहले छुपा हुआ था फिर पैदा हुआ है वही परिमित्व तो किस में बैठा इन संपूर्ण महादादियों में परिमित्व तो बैठा है इसलिए ये भी क्या कहलाएंगे अव्यक्त कारण वाले कहलाएंगे तो माने अभी झगड़ा चल रहा है हमारा आप माने जो विवाद के अध्यास विवाद भी सही भूता जो विवाद के भी सही भूत है माँ दादी कुछ लोग मानते कुछ लोग नहीं झगड़ा चल रहा है ना उसी में क्या करना है सिद्धि करनी है आ, हाँ अध्यात्म निश्चय करना विवाद हाथों और विवाद भी सही भूत है इस कार्य जो विवाद का भी सही भूत चल रहा है उसी पर होते परिमाणात पता घटाद विभा दृष्टान घटा दे घटा रहे हैं अन्य स्वयं व्यति अन्य व्यति घटाने जा रहे हैं घटादयो ही पारिता जो घटादी मन नपी है वो तो कहाँ रहते हैं मृदा अव्यक्त कारण का दृष्टा मृद रूप जो अव्यक्त कारणम ये मृद रूपम अव्यक्तम कारणम इति मृदा व्यक्त कारण काटादया दृष्टा एवं मददादि भी है परिमाण वाले इसलिए भी क्या कहलाएंगे अव्यक्त कारण वाले कहलाएंगे अदा उक्तम उक्तम ही कार्य से अव्यक्ता अव्यक्तावस्था कारण में हो पीछे हम कह आए हैं कि कार्य की जो अव्यक्ता अव्यक्तावस्था वही तो क्या है कारण है जन महता कारण जो महत्व का कारण है तद परम अव्यक्तम वही परम अव्यक्त है तथा परत अव्यक्त कल्पनायाम उसने कहा उसके बाद और एक कोटी चलो अव्यक्त के आगे मान लो कि तो उसमें कोई प्रमाण नहीं प्रमाण माने तथा पर मैंने उस अव्यक्त के बाद एक और अव्यक्त है इस कल्पना में कोई प्रमाण नहीं है क्या नहीं हमारा नहीं है पुनः एक हेतु कौन हो गया परिमाणात दूसरा हेतु कह रहा है समन्वयात यहाँ लिखने जा रहा है विवाद अध्यसिता भेदा वेदादि भेदा, मन मादा भेदा हा, अव्यक्त कारणमता समन्वया देखो समन्वयाद कैसे समन्वय घटाने जा रहे भिन्न नाम समान रूपता समन्वय भिन्न भिन्न जुवन में एक रूपता अधिकती इसी का नाम है समन्वय कैसे क्या भिन्न भिन्न रूपता है सुख है दुख है मोह है इस सभी पदार्थ में सुख दुख मोह है इसलिए भिन्न भिन्न होने पर भी क्या है? समान रूपता है वही किसी को दुख प्रद है किसी को सुख प्रद है किसी को मोहप्रद है ये कहने जा रहे हैं सुख दुख मोह समन्विता के बुद्धियादया अध्यास आदि लक्षण बुद्धि के लक्षण क्या देवसायो बुद्धि ये कह रहा है जो बुद्धिदि जो अध्यास लक्षण वाले जो बुद्धि अभिमानो अहंकार ये किसका लक्षण अहंकार का बुद्धि के लक्षण क्या है अध्यवसायो बुद्धि ज्ञानम धर्म ज्ञान ईश्वर यम आया ना पिछले का अध्यवसाय अध्यवसायदि लक्षण प्रतीयते यानी चूप समन्वीता जो जिस रूप से युक्त रहते हैं तानी तस्वभाव अव्यक्त कारण का उसके स्वभाव वाले अव्यक्त कारण वाले होते हैं यथा मृदे क्या ले मृदा मृद हेम आपको क्या दिया है मृद हेम पिंड अलग अलग करना है तो समझ कर लीजिएगा मृद हेम पिंड समानुगता मृद समानुगता घट और हेम पिंड समानुगता मुकुट अन्वय करना है इसे मृद में कौन कल्पित है घट और हेम में कौन मुकुट आजाद उस मृद में ही घट अन्वित है मन मृदे घट और सुवर्ण पिंडे मुकुटादया बोलेगा मृद हेम पिंडा व्यक्त कारण का ये मृद हेम पिंड है अव्यक्त कारण जिन का ऐसे कौन घट मुकुटादया कारणम अस्थित अव्यक्तम भेदा न मन भेदा न अव्यक्तम कारणम अस्पतात अव्यक्तम साधित्व अस्य प्रवृत्ति प्रकारम आहा क्यों यह प्रवृत्त होता है तो उन्होंने कहा ये पहले वाले बारह कौन कौन होता है तो उन्होंने कहा प्रवृत्ति प्रकारम प्रकार प्रवर्तिकुता त्रिगुणता समुदाय मैं दूसरे के कल्याण के लिए बताएंगे कारण परिमाणता कथम सले जैसे एक जल निबू में जाएगा दूसरे में जाएगा जैसे जा जा दृष्टान देने वाले तिप गुणाश्रय विशेष कैसे तो उसी का यहाँ लिखने जा रहे हैं कि यह प्रवृत्ति कैसे होती उसके लिए यहाँ से शुरू करने जा रहे है प्रवृत्ति प्रकार महाप्रवर्तते कथम प्रवर्तते तथा ही त्रिगुण था प्रति सर्ग अवस्थाया जब जब सर्ग सृष्टि प्रलयावस्था में तत्व रजस्तम भवन्ति सदृशपरणमा मैं सामन परमाणवा मन साम्यवस्था प्राप्त हो सृष्टि काल में अवस्था या काल प्रतिसर्गवस्था मन संहार कालावस्था सत्म रज भवन्ति समान परिमाण वाले हो परिमाणवाजन और परिमाण स्वभाव ही गुणा ना नपरिणम्य क्षणमी अवतिषंते मैंने इनका कहने का इनका गुणों का यह स्वभाव है क्या रहते हमेशा परिणाम स्वभाव बिना परिणाम के रहते ही नहीं है ये वही एलम गुणम अवृत्तम इनका स्वभाव है इनके यहाँ गुण हमेशा चलते ही रहते चल वृत्तम वृत्तमान स्वभाव चल वृत्तम गुण मन गुणों का स्वभाव चलते ही रहते हैं वही यहाँ कहने जा रहे हैं परिमाण परिणाम स्वभाव हमेशा ये बदलते ही रहते बदल माने हमेशा परिणाम स्तर नहीं रहते हैं कि ना परिणाम क्षण एक क्षण परिणाम किए नहीं तस्मात सत्व सत्व रूपतयाजो रज रूपतया तम तमो रूपतया प्रति सर्गावस्थायाम प्रवर्त अर्थात जब संघार हो जाएगा तो तम चलेगा मैंने तम ऐसे चलता रहेगा तम रूप में ही रुकेगा नहीं जब सृष्टि को तीनों मिलेंगे और जब प्रलय हो गया तो अपने अपने स्वरूप में चलेगा माने हमेशा तम तम रूप में ही चलता रहेगा रज रज रूप में चलेगा और सत्य सत्य मिलकर नहीं चलेंगे कहते हैं कि एक दूसरे के, के सहायक चल जाएगा सृष्टि हो जाएगा तुरंत इसलिए यहाँ आए प्रलय काल तो प्रलय काल में वो अलग अलग, अलग चलेंगे इसलिए उन्होंने कहा क्या लिखा की वह सत्व सत्य रूप दया रजो रजो, रजो रूप तया और तमह तमो रूप तया प्रति सर्गावस्थायाम मान प्रलय काल संहार अवस्थायाम प्रवर्तते तथा उक्तम त्रिगुणता इसलिए हमने कहा त्रिगुणता भी क्या सिद्ध है एक कार्य होता मैंने त्रिगुणता अव्यक्त मने त्रिगुण अव्य... की कारण प्रवृत्ति होती है वो क्यों चलती है अव्यक्त त्रिगुणात्मक है इसलिए हमेशा चलती ही रहती है और दूसरा प्रवृत्ति समुदायतो समुदाय से विपत्ति करने जा रहे हैं समीत हा। सम धातु सहित मना यह उदय समुदाय मन स समी उदय समुदाय समुदया समवाय समुदाय क्या चीज समय मन समुदाय मन समुदाय से गुणा नाम ना प्रधान भावरेण संभवती माने ये गुण है वह किसी प्रधान भाव से अतिरिक्त उनका कहीं समुदाय नहीं, नहीं बनता है वही गुण ना गुण प्रधान भाव माने एक प्रधान है एक गुण है ऐसा नहीं है समान है दोनों माने जैसे काल में क्या होता है एक बढ़ जाता है घट जाता है ऐसा नहीं गुण प्रधान भाव नहीं उनमें वही कहना गुण प्रधान मंतरेण न संभवती और जब समुदाय बनेगा तो गुण प्रधान भाव बनेगा जब हम इकट्ठा होंगे तो कोई उसमें नेता होगा कोई सचिव होगा उसी प्रकार कहने जा रहे हैं गुण प्रधान मंत्रेण गुणान समुदाय न संभवती गुण प्रधान के बिगैर गुणों का समुदाय संभव नहीं, नहीं है वो काल में तरह कहने जा रहे सर्वकालीन स्थिति बताने जा रही न चाहे गुण प्रधान भाव बई बिना और गुण प्रधान भाव कब तक, तक नहीं होगा तो उन्हें भी समता नहीं होगी जब तक छोटा बड़ा पढ़ नहीं होगा तो गुण प्रधान उपकारक भाव नहीं होगा न नैषम्यम सम्यम, उपमर्द, उपमर्द, उपमर्द भाव आदित्य और वैषम्य जब तक उपमर्द उपमर्द उपमर्दक भावा माने कार्य कारण भाव जब तक नहीं होगा तब तक उसमें क्या नहीं हो सकता है वैषम्यता संभव नहीं है एक हेतु दे रहे अतः मादादि भावना प्रवृत्ति द्वितीया इसलिए वो गुण क्या होते हैं मादादि भाव से प्रवृत्त हो जाते मान जी दूसरा हेतु महादादि जो प्रवृत्ति प्रवृत्ति शाह महादाद रूपेण प्रवृत्ति होगी उनकी क्या हो जाएगी प्रवर्तते हर त्रिगुणता प्रवर्तते समुदया प्रवर्तते प्रवर्त मे प्रवृत्ति भवति द्वितीय हेतु तो कथम एक रूपाणाम गुणा नाम अनेक रूपता एक रूप जो गुण है वो अनेक रूप में कैसे बदल जाते हैं सुंदर कहने जा रहे हैं कथम एकरूपाणाम रूपानाम गुणानाम जो गुणों का जो समुदाय है परस्पर विरुद्ध परस्पर विरुद्ध समबला असमान बल आले हैं असमान बलों का समुदाय नहीं देखा जाता कोई दुर्बल हो कोई प्रबल तक तो हो सकता है समान बल वाले हों परस्पर विरुद्ध हों उनमें कैसे गुण प्रधान भाव होगा समवाय उनका कैसे दिया जाएगा क्योंकि गुण प्रधान भाव के लिए बैषम न्यूना अधिक बिना संभव नहीं है अतः इसलिए उन्हें कहा उपर्द उपवर्धक मान अभिभाव्य अभिभावक भाव ने उपमर्देश अभिभाव्य माने सेव्य हो गया अभिभावक माना व मैंने अभिभाव्य माने से अभिभावक माने सेवक इस प्रकार सहायक हो जाएगा हो नहीं सकता है तस्मात इसलिए कहने गुणों में पहले संक्षोभ होता है अने अध के कारण उन गुणों में संक्षोभ होगा संक्षोभ में क्या गुणों में बैषम्य आएगा जब वैषम्य आएगा तब महादाजी की उत्पत्ति क्रम चलेगा इन क्या ये देते हैं उसी के लिए लिखने जा रहे हैं कथम एक रूपा गुणानाम ये संपूर्ण एकात्मक जो गुण है इन गुणों का एक रूप जो गुण है उनमें गुण है जो भावापन्न है उनमें कैसे कि प्रधान एक रूप है एक रजा प्रधान है एक तमा प्रधान है इति अनेक तो एक में कई, एक एक माने कोई द्विगुण है कोई त्रिगुण कैसे हो पाएगा उस पर करने जा रहे हैं एक रूपता कथम ये तो रूपता इत्यता परिणामता सलिल जैसे एक सलिल दृष्टांत यथा ही बारी जल है वह जल कहाँ जाता है बारी अभिभक्तम उदकम जब एक जगह रहता है जल तो कैसा लगता है मीठा है तो मीठा एक रसमती परंतु तारान आसाध्य वही नार्य में जाएगा तो दूसरा हो जाएगा वही यदि जाएगा तिल में तो दूसरा हो जाएगा बिल में जाएगा तो दूसरा उसका हो, हो जाएगा वही कहने जा रहे है तद तत्त भूत विकारान आशा तूतों के विकारों को जैसे मिट्टी का विकार है नारियल ऐसे ऐसे को प्राप्त हो करके वह नारिकेल ताल ना नारिकेल हो जाएगा ताल वाला एक होता है ना जो ऊपर तराब चीज करे उसका नशा हो जाता है वही ताड़ वाला नारिकेल ताल ताली भि, और बिल्व चिर बिल्व तिंदुका अमलक प्राचीनामलक कपित्ता फल रसतया कपित्व का फल होता है इन रूपों में परिणम कहीं वह मधुर होता है कहीं लमण होता है कभी क्या हो जाए, तिक्त होता है कहीं कसाय कटुतया विकल्प से उनके सब के अलग अलग परिमाण है तो कहीं जाता है कट हो जाता है कसाय हो जाता है एवं, एवं। एक एक गुण समुदायत मान एक, एक गुणों के समुदाय से प्रधान भाव को लेकर के सृष्टि हो जाती संक्षोभ से एक एक गुण समुदायत प्रधान गुणान आश्रित प्रधान गुणों को लेकर के अप्रधान अप गुणा परिमाण भेदान प्रवर्तन जो अप्रधान अप गुण है वो परिमाण के भेद को सृष्टि के भेद को क्या करते हैं प्रवर्तंती तदिदम उत्तम इसमें कारण क्या है प्रति प्रति गुण आश्रय विशेषा हर एक गुण का आश्रय भिन्न भिन्न होने से भिन्न भिन्न क्या है क्रियाएँ दिखती हैं इसे यहाँ पर भिन्न भिन्न उन उन फलों के आश्रय से भिन्न भिन्न क्या देखा सरस आदि में देखा मैंने वही कहने जा रहे हैं प्रति प्रवृत्ति इसलिए कहा एक, एक गुण आश्रय यो विशेषा तस्वती गुण विशेषा प्रवृत्ति कस प्रधान से संभवती